पाठ का शीर्षक है टिप टिपवा एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता एक दिन मुसलाधार बारिश हुई ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गांव बारिश से परेशान था बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह-जगह से टपक रहा था टिप टिप टिप टिप इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था बुढ़िया खींचकर बोली अरे बचवा का कहानी सुनाएं ई टिपटिपवासे जान बचे तब ना पोता उठकर बैठ गया उसने पूछा दादी हम ये टिपटिपवा कौन है टिप टिपवा कछी पार्क से भी बड़ा होता है दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली हां बचवा ना शेरवा के डर ना बघवा के डर डरता डर टिप टिपवा के डर संयोग से, से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया हम्म ओ दी टिप टिपवा कौन सी बला है जरूर यह कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है इससे पहले कि बहुर आकर वो मुझे पर हमला करें, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए बाग ने ऐसा सोचा और जट पट वहां से दुम दबा कर भाग चला ज़र ज़र ज़र ज़र गाँव में एक धोबी रहता था वह भी बारिश से परेशान था आज सुबह से उसका गधा गायब था सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह-जगह गधे को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला कहां गया मेरा गधा धोबी की पत्नी बोली जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते वे बड़े ज्ञानी हैं आगे पीछे सब के हाल की उन्हें खबर रहती है हां पत्नी की बात धोबी को जच गई अपना मोटा लठ्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा उसने देखा कि पंडिच जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच-उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी <ख़ी> <ख़ी> <ख़ी> ने बिसबरी से पूछा। महराज, मेरा गधा सुभा से नहीं मिल रहा है। सरा पोथी बाज कर बताईए तो वो कहा है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने अरे जाकर ढूंढ उसे किसी घड़ेई पोकर में जी अच्छा और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे उची उची घास उग रही थी। धोबी वहाँ से चल दिया। घास में गधे को ढूंढने लगा हां कि अब ये गधा हां ढूंढो उसे किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप-टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया बाघ ने मन ही मन सोचा लगता है यही टिपटिपवा है आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ आ, आ, आज तो ने बहुत परेशान किया है उमार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे-पीछे चल दिया घर पहुच कर धोबी ने बाग को खूटे से बांध दिया और सो गया ठीक है अज़ा सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुले की खुली रह गईं टिप टिपवा अभी आपने सुना यह ध्वनि पाठ विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे आलेख गिरजा रानी अस्थाना निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजश्री द्विवेदी शारदा गुप्ता राजेश आहूजा सुनील लोइया एसपी अलाबादी और आकाश तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन